देवी भागवत प्रथम स्कंध सूर्य जी कहते हैं उस समय सर्वत्र जल ही जल था मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वरा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा दृम्भा तंद्रा आदिशक्तियाँ महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थे। थे, सबके हाथों में श्रेष्ठ वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत पारिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि बढ़ा रहे थे उस जलारणों में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहतरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित होते होकर सोचने लगे यह संपूर्ण स्त्रियॉँ कौन हैं तथा वटपत्र की सैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूँ इस जलारणों में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ और किस अज्ञात शक्ति से मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है यह स्त्री कौन है किस अनिर्वचनीय शक्ति से ही क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया अब मुझे क्या करना चाहिए मैं कहाँ जाऊं? या कहीं कही न जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाव चुपचाप यहीं लेटा रहूं? व्यास जी कहते हैं भगवान विष्णु वटपत्र पर सोए हुए थे उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुरा कर कहने लगी विष्णु तुम क्यों विश्वय विमुग्ध हो रहे हो भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो वह पराशक्ति निर्गुण है तुम सगुण परब्रह्म हो, हो वैसे ही मैं भी सगुण शक्ति हूँ मेरे विषय में यूँ समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ अभी तुम्हारे नाभिकमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे तपस्या में संलग्न होने के पश्चात उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले हैं अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होंगे। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथयोग्य स्थापित कर अपने सृष्टि सजाएंगे इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है महाभाग तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारी भवों के बीच से रुद्र का अवतार होगा उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी महामते फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आए हूँ मुझे तुम सात्विकी शक्ति समझो मधुसूदन मैं यहीं रहूंगी सदा से तुम्हारी ही पास में रहती हूं तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है मैं यहीं रहूंगी